आध्यात्म रामायण उत्तरकांड सप्तम सर्ग भगवान राम के यज्ञ में कुश और लौ का गान सीता जी का पृथ्वी प्रवेश रामचंद्र जी का माता को उपदेश श्री महादेव जी बोले हे पार्वती बाल्मीकि मुनि के इस प्रकार समझाने पर तुरंत ही कुश का सारा भ्रम जाता रहा और वह अपने अंतकरण से मुक्त होकर बाहर से संपूर्ण क्रियाएं करते हुए विचरने लगा तब वाल्मीकि जी ने जहां तहां नगर की गलियों में सब ओर गाते हुए उन दोनों महाबुद्धिमान सीता पुत्रों से कहा यदि महाराज राम की सुनने की इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ परंतु वे कुछ देने लगे तो लेना मत मुनि की ऐसी आज्ञा होने पर वे गाते हुए विचरने लगे ऋषि ने जहाँ जहाँ गान करने को पहले कहा था उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उन्होंने गान किया तब ककुश्चनंदन रघुनाथ जी ने जहाँ तहाँ अपने पूर्व चरित्र के गाए जाने का समाचार सुना भगवान राम को यह सुनकर उन बालकों की ज्ञान विधि निराले ही ढंग की और स्वर ताल सम्पन्न है बड़ा ही कुतूहल हुआ अतः नरसारदुल महाराज राम ने यज्ञ कर्म के विश्राम समय में संपूर्ण मुनीश्वरों राजाओं पंडितों शास्त्रज्ञों पौराणिकों शब्दशास्त्रियों बड़े बूढ़ों और द्विजातियों को बुलाया इन सबको बुला चुकने पर उन्होंने गाने वाले बालकों को बुलाया वे सब राजा और ब्राह्मण आदि प्रसन्न चित्त से महाराज राम और उन दोनों बालकों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी टकटकी बन गई तब वहाँ एकत्रित हुए वे सब लोग आपस में कहने लगे ये दोनों तो बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान श्री रामचंद्र जी के समान ही दिखाई देते हैं यदि ये जटाजूट और वलकल धारण किए न होते तो इनमें और रघुनाथ जी में कोई अंतर ही न जान पड़ता इस प्रकार जब वे लोग आश्चर्यचकित होकर आपस में विचार कर रहे थे उन दोनों कुमारों ने गाने की तैयारी की और कुछ ही देर में वहाँ अत्यंत मधुर एवं अलौकिक गान होने लगा श्रुत्वा श्रुवा तन्मधुर गीत अपराघुत वाच भरत चाभ्या दीयताम अयुत वसु दीयम सुवर्णम तू नुस्तरादा गमन सुवर्णेन राज्य भोजन वह मधुर्गा सुनकर श्रीरघुनाथ ने दिन ढलने पर भरत जी से कहा इन्हें दस सहस्र सुवर्ण मुद्रा दो किंतु उन बालकों ने उस दिए हुए सुवर्ण को ग्रहण न किया वे ऐसा कह कर कि हे राजन हम तो वन के कंद मूल फलादि खाते हैं इति संतज्य संदत्तम जगमत्तुर्म दुर्मसनिधि एवं श्रुवा तु विस्मितः हम यह द्रव्य लेकर क्या करेंगे उस दिए हुए स्वर्ण को वहीं छोड़कर मुनि के निकट चले आए इस प्रकार भगवान राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गए ज्ञात सीता कुमार शत्रुत तो हनुमत सुवेश सुषेण च विभीषण मथांगद भगवंत महात्मा वाल्मीकिम आनयध्व मुनिभरम ससी सं और उन्हें सीता जी के पुत्र जानकर शत्रुघ्न हनुमान सुखेण विभीषण और अंगद जी से कहा देवतुल्य महानुभाव श्रेष्ठ भगवान वाल्मीकि मुनि को सीता के सहित लाओ अश्सु पार्षद मध्य प्रत्यय जनकात्मजा कौत सपथम सर्वे जाननों गषा सीता तद्वचन शुवा गर्वित विस्मृता उचुर्यथोक्तम रामेण वाल्मीकिम राम पार्षद इस सभा में जानकी जी सबको विश्वास कराने के लिए शपथ करें जिससे सब लोग सीता को निष्कलंक जान जाए भगवान राम के ये वचन सुनकर उनके वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो वाल्मीकि जी के पास गए और जैसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था वह सब उनसे कह दिया सिद्गतर स्वरिष्यति वही सीता शपदी इससे भगवान राम का आशय जानकर श्री वाल्मीकिजी ने कहा सीता जी कल जन साधारण में शपथ करेंगे योशीता परमं दीव पतिर व तछ्रुवा सहसा गर्व प्रोचुर्मुनिर्वच राघवशा रामों शुवा मुनिवचस्त राजो मुनिये शुणुधमिताब्रवीत सीताया सफम लोका भी जानते शुभाशुभ लोका सर्वे लोकासिक्ष ब्राह्मणा क्षत्रिया महर्षय समाज कौतूहल समन्वि इसमें संदेह नहीं स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देव पति ही है मुनि के ये वचन सुनकर उन सब ने सहसा जाकर वे सब बातें रघुनाथ जी से कह दी तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि का संदेश सुनकर कहा हे निपतिगण और मुनिजन अब आप सब लोग सीता जी की शपथ सुने और उससे उनका शुभाशुभ जान ले भगवान राम के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतूहल व सीता जी की शपथ देखने के लिए आए तथो मुनी वस्तूण स सीता समुगमत अग्रतस्तृषि कृप्वांचितवाखी कृताजलिस्पक सीताय विभिष्ट दृष्टि लक्ष्मीवाया जाती ब्रह्माडमुयायिनीं वालमीक पृष्ठ सीता साधुवादो महानभूं तदा मध्ये जनऊस प्रश्य मनपुंगव सीता सहाज वाकृत राघव यम दासरथे सीता सुव्रता धर्मचारिणी अपापा थे पुरा त्यक्ता लोकापवाद समीपत लोकापवादी तैयारा महावरे तब तुरंत ही सीता जी के सहित मुनिवर मुनिश्वर भी आए श्री सीता जी ने बाल्मीकि मुनि को आगे कर उनके पीछे पीछे मुख कुछ नीचे को किए हुए हाथ जोड़े गदगद कंठ से यज्ञशाला में प्रवेश किया ब्रह्मा जी के पीछे आती हुई लक्ष्मी जी के समान सीता जी को वाल्मीकि मुनि के पीछे आती देख उस जन समाज में बड़ा भारी साधुवाद धन्य है धन्य है ऐसा शब्द होने लगा तब सीता जी के सहित मुनि श्रेष्ठ बाल्मीकि ने उस जन समूह में घुसकर कर श्री रघुनाथ जी से कहा हे दशरथ नंदन इस प्रतिब्रता धनपरायणा निष्कलंका सीता को तुमने कुछ समय हुआ लोकापवास से डरकर भयंकर वन में, में मेरे आश्रम के पास छोड़ दिया था प्रत्यम दासता तदनुासी इमु तो सीता, सीता तनयाम यम यमजातकतौत् तव दुर्धर्ष तथ्य में द्रवीते प्रचेत सो दसम पुत्रो लगुकु अव अपना विश्वास देना चाहती है आप उसे आज्ञा दीजिए ये दोनों कुश और लव चीता के एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र हैं मैं सच कहता हूँ ये दोनों दुर्जय वीर आप ही की संतान है हे राघव मैं प्रजापति प्रचेता का दसवां पुत्र हूँ बहुन अन तम न्युक्त मैंने कभी मिथ्या भाषण किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है वही मैं आपसे कहता हूँ कि ये बालक आप ही के पुत्र हैं मैंने अनेकों वर्ष तक खूब तपस्या की है नोपासया फल तस् दुष्टेयम यदि मैथिली वाल्मीकि नैव मुक्तस्तु राघव प्रत्यषत यदि इस मिश्लेश कुमारी में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले वाल्मीकिजी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी बोले एवे ता यद सुव्रत प्रत्यो मह्यम तब वाक्य महाप्राज हे हे सुब्रत आप जैसा कहते हैं बात ऐसी ही है आपके निर्दोष वाक्यों से ही मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया लंकायाम दत्तों में वैद्या प्रत्यय महान देवातस्ते न मंदिर संवेशिता ब्रह्म न पापी सती पुरा सीताया परित्यक्ता भगवान तक्षण तुमती जानकी जी ने लंका में भी देवताओं के सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी इसीलिए मैंने उन्हें अपने घर में रख लिया था किंतु हे ब्रह्म उन्हीं सती सीताजी को सर्वथा निर्दोष होते हुए भी मैंने लोक निंदा के भय से उस दिन हुए छोड़ दिया तो आप मेरा यह अपराध क्षमा करें बचा तो जाना बे पुत्रा कुशीलभू, तो कुशी लभ शुद्धायाम जगती मध्य सीतायाम प्रीतिर देवा सर्वे परिज्ञा राम ब्रह्म मग्रत कृपा समाज मैं यह भी जानता हूं कि ये दोनों पुत्र कुश और लौ मुझी से उत्पन्न हुए हैं संसार में परम सात भी सीता में मेरी प्रीति हो उस समय रामजी का अप्रिय अभिप्राय जानकर समस्त देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्मा जी को आगे कर सहस्त्रों की संख्या में वहां आए प्रजा सामग महिष्टा सीता कौशी वाशिनी उद्मुखी हथोदृष्टि प्राजलिर्वाक्यम ब्रवीत राधन्यम यथा हम वही मन सा न चिंत तथा तथा देवी से प्रजाजन भी चित्त से वहां एकंत्रित, एकंत्रित हो गए। तब रेशमी वस्त्र धारण किए उत्तर की ओर मुख और नीचे को नेत्र किए खड़ी हुई श्री जी ने हाथ जोड़कर कहा यदि मैं भगवान राम के अतिरिक्त अन्य पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती तो पृथ्वी देवी मुझे आश्रय दे तथा सीतायादुरासी महाद्भुत सिंहासन मनुतम श्री जी के इस प्रकार शपथ करते ही भूमितल से एक अति अद्भुत परम दिव्य और अत्यंत श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ नागेन्द्रीयाड़म च दिव्य देहैर प्रभं भूदेवी जानक दौर्भ्याृह्वा स्ने स्वागत तामुवाचयिना आसने सन्वेश सिंहासनस्था वय देश प्रवसतीतलरा पष्टिर्दिव्या सेम वाकि साधुवादस्य देवानाम देवाद उस सूर्य के समान तेजस्वी सिंहासन को दिव्य शरीरधारी नाग नागराजों ने धारण किया हुआ था तब पृथ्वी देवी ने जानकी जी को अपनी दोनों भुजाओं से प्रेम पूर्वक ग्रहण कर उनका स्वागत किया और उन्हें आसन पर बिठा लिया जब श्री सीता जी सिंहासन पर बैठकर जसातल को जाने लगी तो उन पर दिव्य पुष्पों की निरंतर वर्षा होने लगी और देवताओं के मुख से साधुवाद का अति अद्भुत और महान घोष होने लगा